आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है यह बाल पत्रिका उमंग उमंग में फिट रहो हिट रहो श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं यह कार्यक्रम बिना कान वाला शेर एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा था इतने में छूटा सा चूहा खेलते कूटते शेर के पास जा पहुचा। नन्हे चूहे के शैतान दिमाग में खुराफात सुची। इही ही ही शेर राजा तो सोगे हैं। चलो इनको तंकिया जाए। वो पहले तो शेर के आसपास घूमता है फिर वहां शोर करना शुरू कर देता है अरे ये तो अभी भी सो रहा है मैं पहले इनकी पूंछ पे जाता हूं अरे ये तो चीनी रहे चलो पीठ पे चलता हूं आरे ये तो अभी भी सो रहे हैं चलो इनके गर्दन पे जाता हूं हां अरे ये तो उठ ही नहीं रहे चलो सर पे चलता हूं लेकिन ये क्या शोर करने पर भी जब शेर नहीं जागा तो छोटू चूहे को लगा कि शेर राजा के तो कान ही नहीं है और वो भोला चूहा अपने सारे साथियों को आवाज लगाता है शेर राजा के तो कहानी नहीं है चलो ये मजे की बात सबको बताता हूं बालू दादा अरे चूहे राजा बालू दादा एक मजे की बात बताऊं बता बंदर भाई हां लोमड़ी चाची एक मजे की बात बताऊं हां हां बताओ बताओ, बताओ, बताओ। अबे अरे थोड़ा से थोड़ा सा पर हां अरे शेर राजा के तो कहानी नहीं है बाई बाई। अरे, अरे, ये कैसे हो सकता है वाला मैंने कुछ देखा अच्छा शेर राजा के कहानी नहीं है शेर राजा की कहानी नहीं है ये कैसे हो सकता है मैं जानता हूं ये तो बात परले नहीं पड़े हमारे अरे मैंने तो शोर भी मचाया था लेकिन वो तो उठे ही नहीं है अरे ऐसा हो सकता है हां वही तो मैं सोच रहा हूं अरे छोटू जो है ये क्या बोल रहे हो शेर राजा की कहानी है हां हां अरे, अरे फिर तो हम बिना डरे कहीं भी खेल सकते हैं अच्छा तब तो मैं भी बिना डर के अपना खाना पानी ढूंढ सकती हूं हां बिल्कुल बहुत अच्छा आ, पर पर ऐसा हो कैसे सकता है शेर की कहानी है भालू दाला, आप ही बताईए, भला ऐसा कैसे हो सकता है, कि शेर के कान ही नहीं हो, हाँ, हाँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, मसेच कर रहा हूँ, मैंने उनकी पीछ पे खूब चरा रत की, है, अच्छा, तो क्या, उन्होंने डाटा नहीं, नहीं, अरे कमार है, � मुझे तो कुछ गड़ पर नजर आ रही है। भालू दादा भी कुछ देर के लिए सोच में पढ़ जाते हैं और कुछ सोचने के बाद कहते हैं आ, हम लोगे काम करते हैं हम मिलकर शेर राजा के भाइज जाते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है, चलो, चलो, चलते है, चलो, है, चलते है। चलो, चलो, चलते हैं श्रारबादू दादा, चलते हैं अल्या, फाः, अजयी, अजयी शेर राजा तो कितनी मस्ति में सौ रहे हैं घुर पर ख्यां की आजा है A con no són किसके से लहु पाए लड़के बुद्ध घर को आए आज तो भैया आज तो छोटू चूहे ने हमें मरवा ही दिया थे। अरे देखो अरे बिल्कुल क्या बता देखो मैंने कहा था ना कि दाल में जरूर कुछ काला है, है? है? देखो बच्चों और सब मिलकर सुनो मेरी बात ध्यान से अरे भाई कान तो सभी के हैं किसी के कान छोटे हैं जैसे हमारे छोटू चूहे के <laughs> और किसी के कान बड़े होते हैं जैसे हाथी काका के है ना अपने वो? <laughs> तो भाई सीधी सी बात है कान तो हम सभी के हैं फिर चाहे वो शेर राजा ही क्यों ना हो हां <laughs> तो भाई समझे मेरी बात <laughs> किन भालू दादा शेर राजा ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी हां हां भालू दादा शेर राजा ने छोटे चूहे की आवाज क्यों नहीं सुनी अरे बताता हूं बताता हूं बच्चों क्योंकि शेर बहुत ही आलसी है वो अपने कान साफ ही नहीं करता इसलिए उसको कम सुनाई पड़ता है अच्छा बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कान समय-समय पर साफ करते रहने चाहिए ठीक है हां हां जिससे हमें ठीक-ठीक सुनाई दे सके बिल्कुल भी। भी। बिल्कुल सही और हम स्वस्थ भी रह सके ही। ही। और इसके साथ ही बच्चों हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ज्यादा शोर ना करें क्योंकि ज्यादा शोर करने से हमारे कान खराब हो सकते हैं समझ गए सुना छोटू चूहे अब तो आई मेरी बात को समझ <laughs> तो वही आज हमारी जान बची अरे शेर के पंजे में फंसते से बाल-बाल बच गए तो इसी खुशी में हम सब दावत करते हैं तो बच्चों क्या समझें? यही ना Son- के जास पास होते हैं किता सीके पास छोटे किता सावाधा baik किtteको साप के पास कान नहीं होते कान को साफ जरूर रखना चाहिए। लेकिन कान की सफाई कह καιralager death लेकिन कान की सफाई ल Gram weekly to match दआरा कर na? है, बवर कान कें तिन कान की काम ने समझे बीक है तकोगे ना कान साफ बिना कान वाला शेर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार सुचित्रा गुप्ता सुनील लोहिया प्रवीण शर्मा नीतू शर्मा ईशान और आरूप सरकार भन्यंकन बटी लैंगलिंगडो और अमिताभ भट्टी विशेष परामर्श अजीत होरो आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन विमलेश चोधरी ताथा प्रस्तुति C-I-E-T-N-C-E-R-T.